संवेदनौ संवेदनौ पांक पांक पांक ब्लौक ब्लौक की, की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है शालिनी मुखरैया की बाल कहानी सबसे प्यारी बहन शाम को आने दो तो पापा को तुम्हारी और पिटाई होगी राहुल की मां सुनीता ने कहा राहुल एक कोने में सहमा सा खड़ा हुआ था माँ ने उसकी पिटाई की थी। क्योंकि आज फिर उसने अपनी छ महीने की बहन रूचि को मारा था न जाने क्या हो गया है इस लड़के को सुनीता क्रोध में थी जब देखो तब छोटी बहन पर हाथ चलाता है नन्हे रूचि के गाल पर उंगलियों की छाप थी माँ ने राहुल की आवाज नहीं सुनी तो उसका गुस्सा उसने नन्ही रुचि पर निकाला था कभी कभी सुनीता परेशान हो जाती दोनों को संभालते हुए रुचि के आ जाने ऐसी राहुल में अचानक परिवर्तन आ गया था उसे लगने लगा कि रुचि के रूप में उसका प्रतिद्वंदी घर में आ गया है बाद पर वह घर की चीजें तोड़ता नहीं तो रुचि को तंग करता कभी उसको चिकोटी काटकर रुला देता तो कभी पोतल की निपल काट देता हर तरह से सुनीता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करता। शाम को पापा जब घर पर आए तो उसकी शिकायत होता समस्या गंभीर है राहुल कहने को तो छोटा नहीं था पूरे आठ वर्ष का हो गया था राहुल इधर आओ राहुल, राहुल के पिता ने उसे अपने पास बुलाया। तुमने अपनी बहन को मारा? क्यों मारा? क्यों राहुल राहुल सिर खड़ा था। एक, एक और थप्पड़ राहुल राहुल के, के गाल पर पड़ा वह सुबह पड़ा। मुझसे मुझ कोई प्यार नहीं करता आप दोनों बस केवल रुचि कोई प्यार करते हो मैं नहीं रहूंगा यहाँ पे। मैं जा रहा हूँ मैं घर छोड़ चला जाऊंगा एक दिन राहुल रोते हुए अपने कमरे में चला गया राहुल के माता पिता अवाक थे बात इतनी गंभीर हो जाएगी ऐसा उन्होंने सोचा भी नहीं था यदि समय रहते इस समस्या का हल नहीं निकाला गया तो राहुल विद्रोही हो जाएगा यह बात राहुल के माता पिता को परेशान किए हुए थी क्यों ना माजी को बुलवा ले हो सकता है कि उनके समझाने से राहुल में परिवर्तन आ जाए वह उनकी हर बात मानता है सुनीता ने अपने पति को सलाह दी हाँ यही ठीक रहेगा मैं माँ को चिट्ठी लिखकर कुछ दिनों के लिए यहाँ बुलवा लेता हूँ राहुल के पिता ने भारी स्वर में कहा दादी को अचानक आया देखकर राहुल खिल उठा दादी आ गई दादी आ गई, दादी आ गई, दादी आ गई। राहुल चहक उठा दादी लाओ लाओ, लाओ अपना, लाओ, अपना सामान, सामान मुझे दे दो दादी दे दे दे दे दे। अरे अरे बस बस, बस सामान गिर जाएगा बेटा, जा। दादी, दादी बोल पड़ी राहुल के माता पिता ने माझी के चरण छुए। राहुल दौड़कर दादी के लिए पानी ले आया राहुल को चहता देख कर उसके माता पिता हैरान थे इतने दिनों में राहुल कितना बदल गया था हस्ता खेलता राहुल गुमसुम रहने लगा था राहुल के पिता ने सारी स्थिति अपनी मां को लिख भेजी थी इसलिए वह राहुल की मना स्थिति से पूरी तरह अवगत थी दादी के आते ही राहुल खुश हो गया सारा दिन वह उनके आगे पीछे ही घूमता रहता दादी ने आते ही नन्ही रुचि के सारे काम अपने हाथ में ले लिए सुनीता ने थोड़ी राहत की सांस ली दादी नन्ही रुचि की मालिश कर रही थी क्या दादी आप भी इस रोंदू के काम करने में लग गई हो राहुल ने लाड से दादी के गले में बाहें डाल दी मेरे साथ खेलो ना दादी अरे इसकी मालिश होगी तभी तो यह तंदुरुस्त बनेगी और फिर तुम्हारे साथ खेलेगी दादी ने उसे समझाया रूचि ने राहुल को देखकर किलकारी मारी मानो वह भी दादी की बात का समर्थन कर रही हो आज न जाने कैसे राहुल को अपनी बहन पर प्यार आ गया गोद में लोगे लो अपनी बहन को गोद में लो दादी ने कहा डरते डरते रूचि को उसने अपनी गोद में बैठाया नन ही रुचि उसकी कमीज से खेलने लगी उसकी नन्हे नन्हे हाथों के कोमल स्पर्श प्यारी सी मुस्कान से राहुल रोमांचित हो उठा और दादी से पूछ बैठा दादी ये तो हर वक्त लेटी ही रहती है माँ भी बस इसी का ही काम करती रहती है बेटा जब बच्चे छोटे होते हैं, तो उनकी देखभाल बहुत ज्यादा जरूरी होती है जब तुम छोटे थे ना, तब तुम भी ऐसे ही तो थे सच दादी और नहीं तो क्या राहुल अपने विषय में जानने के लिए उत्सुक हो उठा रुचि की गतिविधियों में उसे अपने बचपन की झलक दिखाई देती धीरे धीरे नन ही रुचि के कामों में राहुल दादी की मदद करने लगा कभी दौड़कर बोतल ले आता तो कभी उसके कपड़े बदलवाने में दादी की सहायता करता अब रुचि के साथ खेलने में उसे मजा आने लगा रुचि भी किलकारी मारकर राहुल को अपने पास बुलाती। जिस दिन ने पहला शब्द दादा बोला तो राहुल खुशी से नाच उठा पूरे घर में रुचि को उठाए घूमता रहा उसके माता पिता भी उसमें आए परिवर्तन को देखकर बहुत खुश थे राहुल ने रुचि की उपस्थिति को स्वीकार कर लिया था यह सबके लिए संतोष का विषय था अब दादी के जाने का समय भी आ गया उनके जाने की खबर सुनकर राहुल उदास हो गया मैं आपसे मिलने छुट्टियों में जरूर आऊंगा राहुल ने उदास स्वर में कहा बहन को तंग तो नहीं करोगे ना दादी ने पूछा नहीं यह तो मेरी सबसे प्यारी बहन है कहकर राहुल ने रुचि माथा चुन लिया राहुल के पिता रिक्शा ले आए वह और दादी रिक्शे में बैठकर स्टेशन की ओर चल पड़े जब तक रिक्शा आंख से ओझल नहीं हो गया तब तक सुनीता और राहुल हाथ खिलाते रहे फिर सुनीता राहुल और रूचि अंदर आ गए नन्ही रूचि तिलक उठी राहुल ने रूचि को चूम लिया स्नेह की डोर जो अब तक कमजोर थी मजबूत हो चली थी अभी आप सुन रहे थे शालिनी मुखरैया की बाल कहानी सबसे प्यारी बहन है वाचक स्वर भारती परिमलम